सत्र के बाद वर्षागत निर्मल ऋतु आई, आई। सुदीनता सीता के पाई एक बार ती सु जानू समय आन कत जीवत हो तो जतन पर जानुई ग्रीव सुधीन विसारी आवा राजकोशपुर नारी जय राज सायक मारा मे बाली जय सरहत मूरतमकाली सो कृपा छोटें न दुम हो कहू मा कि सपनु को जान य चरित्र मुन ज्ञानी जिन रघुवीर मानी रघुवीर मानी लक्ष्मण क्रोधवंतु जाना निरग निरग सचराई गहे करदाना तवय जई समझावा रघुपति रघुपति करुणसी दिखाय लो तात सखा तो शोभ्री राम जय जय अब स्मरण करें किस्कुा के पास ये पर्वत है भगवान वहां बास कर रहे हैं और वर्षा ऋतुभर वहीं रहे माने लगभग चार महीने के हुए हो गए और श्रद्धित भी आ गई लेकिन शरद ऋतु के आने के बाद भी शरद ऋतु में ही दशहरा भी पड़ता है ये सब समय जो शरद ऋतु का ही समय है उस समय वो काल हो गया तो दशहरा आ गया शरद ऋतु हो गई लेकिन तब तक, तक जो है वो सुग्रीव उठ उसे आए नहीं ना भगवान को कुछ बताया कि वर्षा बीत गई है उसके बाद अब कुछ कार्य हम सीता जी की खोज वगैरह करेंगे ये कोई सूचना वहां से भेजी नहीं स्वयं आए तो फिर भगवान ने जो है कहते है कि देखो ये बरसात वर्षागत निर्मल ऋतु आई बर बीत गई अब निर्मल ॠतु आ गई पहले कहा था वर्षा विगत शरद ऋतु आई तो शरदुत तो तो का वर्णन करना था इसलिए शरदुत का नाम लिया वहाँ पर उसका फिर शरदुत में क्या क्या उसकी सुंदरता होती वो सब वर्णन की थी लक्ष्मण देव परम सुहाई तो उसकी सुंदरता का वर्णन करना था अब कहते हैं कि बरसात वर्षागत निर्मल ऋतु आए निर्मल ऋतु को माने अब जो कोई यात्रा इत्यादि करने में कोई परेशानी नहीं अब दूतों को भेजा जा सकता है सीता की खोज की जा सकती है आकाश भी निर्मल है पूल में भी कहीं धूल और कीचड़ नहीं है सब रास्ते साफ हो गए हैं तो अब कौन सी कठिनाई है इसलिए कहते हैं ये ये वर्षागत निर्मल ऋतु आई कई सुदीनता तो सीता कह पाई लेकिन सीता जी की कुछ खबर कुछ नहीं मिल रही है कोई तो कहीं झुमरे नहीं मिले या उनको को खबर करना चाहिए और एक बार कैसे उन जानूं क्यों मैंने कैसे हमको ये पता चले कि सीता जी कहाँ हैं तो काल को जीत निमित मही आनू तो भगवान कहते हैं काल को भी जीत करके अच्छा मात्र मिले आने और तो और कोई साधारण बात की तो बात है काल में भी काल भी ले गया हो मैंने सीता को काल ले गया हो तो मैंने यमराज ले गए हूं, अपने यहाँ हो और यहाँ पर रहे तो वहां से भी हम उनको काल को भी जीत करके यमराज को जीत कर सीता को ला सकते हैं तो एक तो बात ये कही और दूसरी बात में आना बहुत जल्दी फिर देर नहीं रही ये मैं और आगे काम कर देंगे क्षण तो मातु में थोड़ा होता है क्षण माता बहुत जल्दी होता है इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत जल्दी फिर सीता को ला वहां से कहीं भी हो और और कतु कतु राय जो जीवित होई अगर कहीं जीवित होगी कहीं ना कहीं भी तो तान तो शो, तो करके कि जिस प्रकार से आ सके माने किसी के और दूसरे का अधिकार में हो तो उनको आने में दे रहा हो तो फिर उसको वहां से यत्न करें मैंने युद्ध युद्ध तैयारी करना पड़े तो वो भी करेंगे और सीता जी को ले आवे सुधरी वह शुभ मोर्य दिशारी क्योंकि सुग्रीव ने तो बहुत आश्वासन दिया था कि हम सीता जी की खोज करेंगे बैनर भेजेंगे और सभी प्रकार प्रकाति अपनी करके सीता जी को लाएंगे अब लेकिन सुग्रीव ने देखो कोई चर्चा भी नहीं चला रहा कहते बाज कोषपुर नारी सब कुछ उसे मिल गया लेकिन अब उसके बाद उस सीता जी की खोज करने को उसे याद नहीं पड़ रहा राज्य भी उसे राजा बन गया कोश बन धूम सम्पत्ति वो सब राज्य की भूमि प्राप्त हो गई नगर के स्वामी भी हो गया स्त्री आदमी से सब मिल गए ये सबके सब जो सिर्फ खो बैठा था वो सब उसे फिर प्राप्त हो गया लेकिन अब उसका कोई काम तब का रहा नहीं भगवान कहने का मतलब ये है कि अब वो कोई सोचे कि अरे हमारा इतना काम अभी बाकी है वो पूरा हो जाए तब तो हम सीता जी की खोज करें सो कुछ काम उसका रहा नहीं सबका सब उसका जितना काम था वो सब हो गया पूरा तो आप कहते बाद भी अगर वो सीता जी खोज नहीं करता है तो इसके माने मित्रता में वो बाधा डालता है मित्रता में अपघात कर रहा है वो धोखा दे रहा है तो अब उसको दंड मिलना चाहिए तो भगवान क्रोध दिखाते हैं कि जिस हिसाक मारा मैं बाली जिस बाण से मैंने बालू को मारा था वो बाण कहीं चला तोड़ गया है इससे ये पता चलता है कि बाण जो भगवान के है वही वही बाण काम करते रहते हैं ऐसे नहीं एक बाढ़ मार दिया खतम जैसे बंदूक की गोली एक मार दी तो खतम दूसरी गोली ऐसे नहीं होता ये बाण जो मारा वो लगा लग करके लक्ष्य पर भेद करके उसके बाद फिर तो भगवान के पास आ जाता है इसलिए कहते हैं जिस बाण से ने बाली को मारा वो तो हमारे पास है ही है मैं उस बाण में कितनी शक्ति है ये किसी छिपी नहीं एक बांध लगा बाली के एक ही बाण मर गया तो दो चार दसमी बाढ़ नहीं मारने पड़े उसे इतना शक्तिशाली बाण है वो बस उसी एक बाढ़ से अब कुछ सुग्रीव को बाल से ज्यादा शक्तिशाली खड़ा है अब उस बाढ़ से नहीं मरेगा बरे उस बाण से तो सुग्रीव मर जाए इसलिए इसको डरने के जहाँ से जिस आय मारा मैं बाली तेई साली बस अब कल उसकी इस बाढ़ से मैं मारता हूं ऐसे करके भगवान ने जरा बिगड़े सुंदी को मारे लेकिन अब देखो कोई इस प्रकार के सोच रहे अगर इसमें से देखो भगवान चुनके बोलते हैं कि नहीं आप तो कह रहे हैं कि कल हम को मार देंगे और तुम तो मारा नहीं लू आगे कथा देख लो मारा तो आज यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो मैं कल मार दूंगा उसी बाण से तो देखो विचार करना पड़ता है कि झूठ के मैंने क्या है किसको झूठ कहते हैं किसको झूठ नहीं कहते हैं ये थोड़ा समझना पड़ता है इतनी जल्दी नहीं कि शब्द तो पकड़ लिया झूठ हो गया <coughs> ऐसे करने लोग तो भगवान तो बात बात तो में झूठ बोलते रहते ही <coughs> <कहते, coughs> करी कल है मुझको जो वो अब कोई कह भगवान झूठ नहीं बोलते कल अभी हो नहीं कल के बाद फिर कल हो जाएगा कल के बाद फिर कल हो जाएगा इसलिए नहीं मारा अरे तो ये तो सब बहाने बाजी बात है भगवान का सर्व तात्पर्य कहने का कि वो अब मूर्खा कर रहा है मित्रता का निर्वाह नहीं कर रहा है तो अगर वो अपनी मित्रता का निर्वाह नहीं करता तो अब दंड का भागी होगा मित्र के संबंध में जहाँ भगवान ने लक्ष्मण पिछले बार बताए थे वहां ये भी कहा था कुपथ ने चलावा मित्र का धर्म यह भी है कि अगर दूसरा मित्र जो है गलत रास्ते पर जाता है तो उससे उसको रोकिए और उस रोकने में सभी उपाय लगाया जा सकती हैं समझाया भी जा सकता है डराया धमकाया भी जा सकता है ये भी कहा जा सकता है जैसे तुम्हारे लोगों के साथ हम साथ नहीं करते नहीं करता तुमसे करने के तुम बात सही रास्ते पर नहीं चलते ऐसे <क्ष्थ> करके उसको जो हो उसको उसको धमकाया भी जा सकता है तो भगवान अब सुने जो है बाली के धमकाने की बात लक्ष्मण जी से कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे भगवान को सुग्रीव क्रोध आ गया है क्रोध के कारण कह रहे हैं कि अब हम बाली को भी छोड़ेंगे नहीं उसे भी मार डालेंगे ये क्रोध के चल्न के जब तो देखो जब कथा आगे बढ़ती है तो संदेह लोगों को होता है कि भगवान झूठ बोलते हैं भगवान क्रोध करते हैं ये सब बातें कहीं नौने जाएंगे तो भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं तो समाधान करते जाते आगे कहते हैं भगवान शंकर जी की भगवान की कृपा से मोह सब छूट जाते हैं क्रोध की बात क्या काम क्रोध जाता, जाता है ताकत सपने में क्रोहा उनको भला सपने में भी कभी क्रोध हो सकता है मान भगवान को तो क्रोध होता ही नहीं संदेह निवारण करने के लिए कहा कि भगवान क्रोध दिखाते हैं लेकिन क्रोध उनको होता नहीं है ये कह रहे हैं ये केवल सुग्रीव को सही रास्ते पर लाने के लिए क्रोध प्रदर्शन करते हैं उनको तो कोई नहीं होता <coughs> फिर कहते हैं कि जानी ये चरित्र मुनि ज्ञानी भगवान के ये दुविध स्थिति जो है वो हो ज्ञानी लोग ही समझते हैं पर ब्रह्म परमात्मा निर्विकार निर्लेप है, ने है। उसमें काम को लोभा कुछ नहीं है वो असंग है शाश्वत है निर्विकार है आनंद स्वरूप है लेकिन वो जब सगुन रूप धारण करके लीला करता है तब उस लीला में मानवीय लीला करेगा तो मनुष्य की तरह से आतंक करता दिखाई देगा और जब सिंह का रूप धारण करेगा तो सिंह की ग्रोह गर्जेगा बड़ी जोर गर्गना की उन्होंने जैसे सिंह धारता जैसे दंश दी खनखराए लगी दसो दिशाएं झंडार होने लगी वो भी वो जो निशाचर थे वो तो सबके सब, सब वहाँ सब सब भयभीत हो गए ताकने लगे सबके सब उस गर्गना में अब भाई अब सिंह तो क्या करेंगे ऐसे ही कर दिए वो एक बार घोड़े का उतार लिया भगवान ने है? तो घोड़े का, तो तो। तो तो तो हाँ तो का उतार लिया तो लगे वो जब हिणाने लगे घोड़ा है तो जैसा होगा उतार लेंगे जैसे लीला होगी तो करना पड़ेगा उन्होंने घोड़ेगी क्या शुकर का उतार ले लिया तो जानते हैं और शुकर का उतार ले लिया तो विस्टा भीतर घुस गए भगवान से? अब उड़ गए वही विष्टा में से निकाल लाए, सुपर रूप धारण कर लिया तो देखो भगवान की ये सब लीला ऐसे करके मनुष्य रूप धारण करके अगर वो क्रोध दिखाते हैं तो ये तो उनका ऊपरी रूप है केवल लीला रूप है उनका ये तो कहते हैं ज्ञान ही है चरित्र मुनि ज्ञानी के बहुत मुश्किल में लोग बात इस बात को जानते जो मुनि है फिर जिनको की ज्ञान हुआ है और फिर जिन रघु चरण रति मानी और फिर जिनको भी भगवान के चरणों में प्रेम है देखो ये क्रम में पहले व्यक्ति मुन बने फिर ज्ञानी बने फिर भगवान का भक्त बने तब भगवान का राष्ट्रे तब हृदय के नेत्र खुले उभरें मिटें दो सुख के भवरजनी के और सूझें राम चरित्र मणि मणि तब उसे सूझें जब हृदय निर्मल हो तब दिखाई दे भगवान के चरित्रों का राहस क्या है वो कैसे ही सब रहस्य करते हैं क्या कैसे लीला करते हैं तो यहाँ पर क्रम भी दे दिया पहले व्यक्ति जो वो हो शास्त्रों का श्रवण करें, उनका मनन करें। मनन करते करते तब उसको शास्त्र ज्ञान हो आत्मज्ञान हो परमात्म ज्ञान हो और फिर परमात्मा के प्रति प्रीति हो संसार के विषय शक्ति उसकी जाल से मुक्त हो संसार से निवृत्त हो तब भगवान की भक्ति आवे उसके हृदय में जब भक्ति आवे तब भगवान का रहस्य समझ में आ भगवान कैसे लीला करते हैं क्या करते हैं जल्दी जल्दी ऐसे संसारी विषय लोगों को भगवान के ये सगम रूप का चरित्र में आना आसान नहीं है जो केवल इतना जानते हैं कि विषय हैं और इंद्रिया हैं और ये भोग और इसीलिए जीवन है वो बेचारे क्या जाने कि क्या होता है परमात्मा क्या होती उसके लिए जाए क्या होते उनके चरित्र उनके वहां गति नहीं तो ये कहते हैं कि देखो लक्ष्मण लक्ष्मण क्रोध मंत्र कब जाना और लक्ष्मण भी नहीं जान पाए लक्ष्मण जी यही समझ पाए कि भगवान अभी समय क्रोध आ गया बस उनको क्रोध ही दिखाई दिया लक्ष्मण यह नहीं समझ पाई कि भगवान क्रोध का नाटक कर रहे हैं क्रोध तो होते ही दिखाई दे रहा ये सब बातें लक्ष्मण जी से भी छिपी हुई हैं जितनी डीजा चल रही है लक्ष्मण जी को पता नहीं है। इसके पीछे रास्य क्या सब कुछ भगवान ने बता दिया क्या माया है क्या परमात्मा है क्या जीव है लेकिन लक्ष्मण जो जी है जीव भाव को प्राप्त तो समय जो है वो भगवान के भक्त लेकिन उनको भी यह राहस का पता नहीं सीता जी जग्नि में प्रवेश कर रही नकली सीता का हरण हुआ लक्ष्मण जी को पता ही नहीं और नकली सीता के लिए भगवान राम रो रहे गुलाप कर रहे हैं सीता जी का कोई हरण नहीं हुआ सीता जी में प्रविष्ट हैं भगवान राम के सदा साथ हैं वो अभिन्न हैं लेकिन लक्ष्मण जी को पता ही नहीं लक्ष्मण जी समझ रहे हैं कि सीता जी का हरण हो गया है इसलिए भगवान रो रहे हैं तो भगवान लक्ष्मण जी समझाते रहे भगवान को क्या भाई हरण हो गया है तो रोने से काम थोड़ी चलेगा पता लगाते हैं उनको कहीं न कहीं ढूंढेंगे और नहीं गए लक्ष्मण जी भी समझाते रहे <coughs> लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि अरे नही भगली सीताजी चली गई चली गई अरे जब ढूंढते तो ढूंढते हैं तो उन्होंने भी क्या जरूरत यही नहीं कहा मन लक्ष्मण जी को ये सब रहो सीता जी अन्न कहा और भगवान श्री राम जी से क्रोध भी कर रहे हैं सीता जी के लिए तो अब एक तो यहाँ जो अपने साहित्यकार हैं ये संत लोग हैं वो ये भी दिखाना चाहते हैं ते कि देखो भगवान ने काम की लीला तो की उनकी क्रोध की लीला भी देखो अगर भगवान में सीता जी के हंस के कारण से व्योग हुआ और उनके मन में काम विकार लौकिक रूप से ही समझ लो लीला के रूप में ही काम विकार उत्पन्न हुआ तो क्रोध भी आएगा वो तो कहा जाएगा वो तो, तो उसी साथी है। काम होगा तो क्रोध हो क्रोध है, है। योग तो काम से काम होगा तो क्रोध भी होगा तो जब लीला होगी तो पूरी होनी चाहिए जब काम उत्पन्न होगा तो क्रोध भी उत्पन्न होना चाहिए दोनों तब लीला पूरी हो तो इसलिए कर भगवान क्रोध भी दिखाते हैं तो लक्ष्मण क्रोध बंद प्रभु चढ़ाए तब तो भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी प्रत्यंता लेकर चढ़ा ली ले लिया चलाने में की तैयारी कर ली बाढ़ नहीं चलाया धनुष चढ़ाया धनुष चढ़ा करके तैयार हो गए तो भगवान ने समझा कह रे हम तो कह रहे थे कल मारने के लिए लगता लक्ष्मण आज मार देंगे जल दिन पड़ गए लक्ष्मण तब भगवान ने तो क्रोध को नियंत्रित करके लक्ष्मण जी को समझाया कहा कि देखो हमारे कहने का क्या तात्पर्य इसको समझो तब अनुज ही समझावा समझाने के मैंने क्या है लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए तो भगवान ने समझाया उनको कि तुम ये न समझो कि वो समझ कल हम मा डालेंगे तब तुमने हमारी बात पकड़ ली कि कल मारेंगे तो हमारी ही मात डाल ऐसा नहीं करना है कहा कि तब अनु समझाया रघुपत करना सीओ करुणा से मन भगवान तो करुणा निधान सुग्रीव के ऊपर कृपा भाव दिखाते हुए लक्ष्मण जी से इस प्रकार समझाने लगे कि भय दिखाए ले आओ जैसे हमने अभी क्रोध किया भय दिखाया ऐसे ही तुम जाओ वहां पर जहां पर सुग्रीवादी हैं नगर में वहां तुम जा सकते हो जाकर के वहां भय दिखाओ कि तो भगवान नाराज हैं तुम्हारे ऊपर तुम करके दिखाओ कि तो भगवान नाराज है तम भी नाराज हैं उनको सबको ठिकाने लगा देंगे डरवा उनको ऐसे तो भय दिखाए ले तो सखा सुग्रीव हे कहा सुग्रीव तो सखा है तो सख़ी है भी। ये मैं हमारा दुश्मन है मार देने की बात तो तब थी जब दुश्मन कोई होता तो मार देते वो तो हमारा मित्र है और मित्र के लिए अगर हम नहीं कहते कल तुम्हारे दम ले लेंगे तुम्हारे मार डालेंगे तो इसके मायने ये है कि सीधे रास्ते फैलाना चाहते कोई मार चो भी डालना चाहते ऐसी माने कभी कभी मूल लोग हैं शब्दों को पकड़ते हैं उसके अर्थ को नहीं समझते लड़ाई लड़ाई भी होती है तो कभी कभी बोल देते हैं ऐसे कह देते हैं, हम दम ले लेंगे तुम क्या समझते हो मार डालेंगे तुमको तो उसको मार डालने का भाव नहीं होता वो लड़ता है क्रोध करता है दिखाता है अब कोई बात को पकड़े रहे हमारी लड़ाई होगी तो तुमने तो कहा कि हम तुम्हें था मार डालेंगे देखो तुमने कहा था मार डालेंगे तुमने कहा था मार डालेंगे सारी जिंदगी याद तो वो बेवकूफी वाली बात है वो कोई मार डालने की बात थोड़ी थी मित्र मित्र है वो मार डालेंगे तो कभी कभी बात किस प्रकार से की जाती है उसका भाव क्या होता है ये समझने के ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं समझदारी की बात है मूढ़ता की बात जो होती है वो दूसरे प्रकार के अर्थ अच्छा लगते हैं समझदारी की बात जब होती है तो उसी बात में क्या भाव है अविधा क्या है लक्षणा क्या है व्यंजना क्या है इन सबको अपने व्यवहार में भी देखना चाहिए वो तो यही थोड़ा कि साहित्य में जहाँ कहीं लक्षणा व्यंजना हो तो तहां तो, तो देख ली और वहां का अर्थ लगा लिया लेकिन जब व्यवहार में आए तो गुड़ गए लक्षणा व्यंजना अभिजयी रह गए फिर शब्दार्थ भी रह गए तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है इस तरह भगवान ने जब समझाया तो, तो लक्ष्मा जी ने वैसे ही किया फिर आगे देखिए हा पमन सुत हृदय विचारा राम का दु सुग्रीब विचारा निकट जाय चरण अनुसुर चार्यो विदिते ही कही समझावा सुन सौ ग्रीव परम भोरहर लीनों ज्ञा अव मत सुतभत संभा जहां आ कहा पाक मुगल जोई मोरे करता कर होई।, होई, तब हनुमंत बुलाए दूटा सब कर कर सलमान बहुता भैर प्रीत नीत दिखराई चले सकल चरण मु सिर नाय अव सरल चुन आए श्रोध देखी जहां तहां कति धनुष चढ़ाए कहा तब जारी गारि कर दे कि तब आयो बाल कुमार ठीक ये जो प्रभा की बात हुई जहां भगवान थे इधर भी जो ऐसा नहीं है कि यहां कुछ काम नहीं हुआ कुछ काम हुआ सुग्रीव की तरफ भी लेकिन उसकी सूचना भगवान को दी नहीं गई थी इधर यह हुआ कि जो ये जिस दिन की यह बात है भगवान राम की लक्ष्मण जी की बात है उसके पंद्रह दिन पहले लक्ष्मण जी ने उसको हनुमान जी ने सुग्रीव को सचेत किया कहते हैं कि यहां पवन सुत हृदय विचारा हाँ पवन सुत हनुमान जी ने हृदय विचारा कि राम जो सुग्रीव बिचारा सुग्रीव ने भगवान के काम तो बुलाई दिया इनको करना चाहिए था तो अब हनुमान जी मंत्री हैं सुग्रीव राजा हैं तो मंत्री होने के नाते इनको सब याद रखना पड़ता है तो हनुमान जी ने याद रखा इनको सुग्रीव को याद दिलाई ये जो मंत्री का जैसा काम होता है तो तैसे इन्होंने अपना काम अपना कर्तव्य पूरा किया <coughs> और सुग्रीव को याद दिलाते हैं ये कहते हैं कि देखो सुग्रीव ने बुला दिया भगवान के काम को भगवान के पास जाना चाहिए था उनको बताना चाहिए था कि सीताजी की कोजन करते हैं ये सकते हैं लेकिन निकट जाए चरण अनुसरण आवा तब हनुमान जी ने सुग्रीव के पास गए और पास जा करके चरणों में प्रणाम करके तब उनसे बोलते राजा हैं चुके और फिर हनुमान जी जो है उनके मंत्री हैं इसलिए राजा को प्रणाम करके आदर पूर्वक हनुमान जी ने उनसे ऐसे कहा और चारों बुद्ध तो कई समझावा जैसे मंत्री समझाता राजा को तैसे उन्होंने समझाया और चारों बुद्ध के मैंने चारों प्रकार से मैंने शाम दाम दंड चारों बातें कही और उनको समझाया इतनी चारों बातें समझ लो क्या कहा जैसे भगवान राम ने जो है तुमको देखो राज्य दे दिया राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया धन संपत्ति तुम्हें प्राप्त हो गई और फिर देखो कि तुमको राजा बना दिया नहीं तो बना देते अगर राजा कोई अंगत को बना देते तो हां? तुम्हारा राजा जो तुम्हें तब भी प्राप्त होता और अंगत के अधीन रहना पड़ता तुम्हें अब तुम जो है अंगत से भी ऊपर होकर के राजा हो अंगत तो युवराज मात्र है देखो तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा की तुम्हें और कहा कि अगर तुमने तुम जानते ही हो कि भगवान ने कितनी शक्ति है उनके सामने तुम्हारी कितनी ताकत है नहीं, नहीं? ये भी दिखा दिया तो ये इस, कहा कि इसके माने ये दंड क्या है भगवान दंड भी तुमको दे सकते हैं तो दंड का भी इसमान दिला दिया तो ये चारों प्रकार की बातें हनुमान जी ने सुखग्रीव को समझाई कहा कि देखो अब तुम्हें भगवान का काम करना चाहिए हमारी तो यही सम्मत है अगर नहीं करोगे तो उससे तुमको हानि उठानी पड़ेगी तुम्हार तुम अपने कर्तव्य को भी भूल रहे हो और दंड भी तुमको प्राप्त होगा ये सब कहा तो सुन सुग्री हो परम भय माना तो अब्रे से सुग्रीय सोते से जागते हो बिल्कुल एकदम से सुना तो डर गए वो कि अरे हाँ भगवान राम तो बड़े शक्तिशाली हैं और तो हमको छोड़ेंगे नहीं और प्रभु हमारा प्राप्त किया कब जो सब उन्ही के हाथ में है अब ये नहीं समझे राजा बन बैठे तो इसके माने अब हमारे सारी शक्ति हमारे हाथ में आ गई अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अरे वो हमको राज्य दिलाने वाले तो बैठे ही प्रदर्शन करी तो, तो वही है इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए उनका कार्य को हमें अवश्य करना चाहिए तो ऐसे करके कर कहता के हो क्या गया विषय मोर हर लीने क्योंकि देखो ये हमारे जो इंद्रियों के विषय जो प्राप्त हुए जो राज्य प्राप्त हुआ राज्य सुख प्राप्त हो गया अभव हो गए ये सबका सब हो गया और तो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई तो भोग में पड़ गए अभी तक कितने दिन तक बालू से भागे भागे शरीर में घायल मन में भय बहुत पीड़ित दुखी थे अब जरा शरीर स्वस्थ हुआ अब मन में जो है शांति आई और पूरे सारे संसार के सुख भी प्राप्त हो गए तो अब कहा कि हो क्या गया कि इन विषयों ने हमारा ज्ञान ही हरण कर दिया ज्ञान हरण कर लिया, कर लिया तो मैं अपने धर्म को भूल गया मित्र धर्म को भूल गया हमने पहले कहा था भगवान से कि अब भगवान ऐसी कर कृपा करो कि बस अब हम तो बाल तो हमारा मित्र है सत्योत्र कुछ नहीं है अब हम आपकी ही सेवा करेंगे ऐसे सुगुरु बोल रहा था तो वो सेवा भगवान की करनी चाहिए वो सब भला गई उसकी ये मानव जीव की कथा है इस प्रकार से देखो जीव को क्या है? जीव को भगवान ने मानो भेजा और पृथ्वी पर आया और उसको सबको उसके पुण्य अनुसार सब उसको सुख सुविधा के सब साधन उसको, उसको उपलब्ध करा दिए परिवार मिल गया पुत्र स्त्री मिल गई धन सम्पत्ति मिल गई है? लेकिन जब तक ये नहीं मिली तब तक, तक वो भगवान के बढ़ा कराते भगवान ये कृपा करो आपके हम तो सारी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे आप ही का नाम लेंगे आप गुण गायेंगे अब गया सब ब्रह्म से प्राप्त हुआ सब संसार के विषय वो सब जीवों की कथा जहां अपने संसार में पढ़ते हैं भगवान को जाते हैं लेकिन संतों का साथ हो तो वो याद दिलाते रहते हैं अब हनुमान भी संत हैं नहीं? और वो सुग्रीव के साथ हैं तो संत जैसे कि लोगों के सब को जो भगवान को भूले हुए हैं उनकी याद दिलाते रहते हैं कि देखो भगवान का स्मरण रखो उनकी सेवा करते रहो उनका स्मरण करते रहो उनका नाम लेते रहो अपने संसार के जो कुछ प्राप्त हैं वो तो प्राप्त हैं लेकिन अब उनके कारण ये नहीं कि भगवान कुछ नहीं है तुम तो इतना अभिमान कर बैठो ऐसे नहीं ये सब भगवान के दिए हुए हैं थोड़ा सा तो विचार करते रहो कम से कम कि ये सही, अपने आप हमने बना दिया क्या? गया अरे भाई भगवान न बनाते तो शरीर से बन जाता? जाते शरीर में जो चेतना आ गई ये चेतना के बिना परमात्मा आ क्या करते जा जा बुद्ध भी इतना विचार करते हैं इतना चलते फिरते हैं बैठते हैं शक्ति है बुद्धि है ये कोई हमारी अपने आप से बनाई बन गई है अरे सब भगवान ने दिए हैं उन्हीं की बनाई हुई जब ये है तो उस भगवान को जिसके के द्वारा ये सब बनाए गए हैं उनका तो स्मरण करना चाहिए उनकी सेवा तो करते रहना चाहिए भगवान का सेवा कार्य होता रहना चाहिए तो ऐसे ही समझ लोग स्मरण दिलाते रहते हैं तो फिर लोगों को याद आती है तो उन्हें पश्चाताप होता है किसी किसी तो को जैसे गुरु हुआ तब तो उनको लगता है कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही कर दो भगवान का स्मरण करना चाहिए तो हम नहीं कर रहे हैं तो इसके माने हम जो वो अपराध कर रहे हैं ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए तो पश्चाताप भी लोग उपाय करते हैं फिर भगवान का कार्य करने भी लगते हैं उनका स्मरण भी करने लगते हैं तो संत की सहायता चाहिए सत्संग चाहिए बिना सत्संग के बिना संतों के जीव जो है विषयों में पढ़ करके भूल जाता है तो क्या वो, वो सुग्रीव कहते विषय तो में हर लीजियना अरुण महारूत तो से दूत समूहा अब कहते हैं कि तो ऐसा करो कि भगवान का कार्य कुछ होना चाहिए फिर दूतों को जिनके दानव दूत हैं उनको सबको इकट्ठा और कठरो जहाँ तहाँ बानर जुहा जहा तहा सब दिशाओं में सीताजी की खोज करने के लिए इन बानरों को तुम भेज दो तुरंत भेजो ये कार्य को यही से प्रारंभ ही होना था तो सुग्री ने आदेश दे दिया हनुमान जी उनके आदेश का पालन भी किया उसी प्रकार से क्या किया बताते हैं कहो रुपा तुम है आग में जोड़ी एक पंद्रह दिन का समय दे दो एक पखवारे में पंद्रह दिन में जहां सीता जी की कर रहे मिले न मिले लौट करके जल्दी आकर के हमको बताऊंगा आके पंद्रह दिन का समय उससे ज्यादा नहीं और मोर करता कर बद हो अगर आकर के पंद्रह दिन में नहीं लौटता तो फिर उसका बधन कर दें मानी ये दंड की बात है मैंने सुग्री कहने का तात्पर्य है कि बानवों को इस प्रकार तैयार करके भेजो काम जरूर होगा तो उन्होंने हनुमान जी ने क्या क्या किया उससे पता चल जाता है कि देखो बानुओं को जब भेजा तब कैसे भेजा तब हनुमंत तो बुलाये दूता तब हनुमान ने बानव दूतों को बुलाया और सब कर कर सन्मान बहुता अब देखो गुब्बानों को भेजते हैं तो पहले तो उनका सम्मान करते हैं जब जिससे काम लेना है तो पहले उसका सम्मान करो और फिर क्या करो कि भय और प्रीत नीत दिखराई, फिर उसको भय भी दिखाओ देखो सम्मान भी करो और भय भी दिखा और प्रेम भी दिखा, दिखाओ भय और प्रीत नीत दिखराई और नीति भी बताई नीति बताए तुम्हारा धर्म क्या है क्या करना चाहिए तब तब अपने को समझो ये सब बातें हनुमान जी उनके साथ में की पहले उनको सब कर कर सम्मान जब होता पहले उनका खूब सम्मान किया <coughs> सम्मान किया जब तो बांधव लोग लगा दिए तो हमको बड़ा प्रेम करते हैं बड़ा सम्मान करते हैं बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ऐसे करके उनको बांधवों को लगा तब उनको भय भी दिखाया कि देखो अब एक काम तुमको बताते हैं अगर नहीं करते हो तो सुग्रीव का आदेश है कि पंद्रह दिन के बाद के भीतर नहीं तुम लौटते हो तो सुग्रीव ने कह दिया कि हम तुमको मार डालेंगे मरने का भय दिखा दिया उनको सुब्री और फिर उनको कीर्ति भी दिखाई और कहा कि तुम सब तो अपने ही हो और तुम इस प्रकार से जो है वो हो अवश्य ही तुम इस प्रकार के जो कार्य तुमको बताया जा रहा है तुम जरूर कार्य करोगे और तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा तुम तो सब अपने हो ऐसे करके प्रेम भी अपनापन भी दिखा दिया उनको नीति दिखाई उनको, उनको धर्म दिया तो चले सकल चरणन शरण आई तो उन सबने हनुमान जी के चरणन प्रणाम किया और आदेश प्राप्त करके सीता जी की खोज करने के लिए चले जाएगा ये बानव लोग चले गए अब बानव लोग तो जाकर के उन्हें ऐसा लगता है कि वो चौदह दिन पंद्रह दिन हो गए तब तक लक्ष्मण जी फैजन वो जैसा भगवान ने उधर कहा था उस समय तक जब बानव चले गए खोज करने के लिए खोज करते रह होंगे तब कहते हैं ये अवसर लक्ष्मणपुरी आए उन्हीं दिनों में लक्ष्मण जी फैजन